देवी भागवत चौथा स्कंद देवताओं के साथ दैत्यों का युद्ध राजा चन्बेजा ने पूछा महाभाग भृगु ने भगवान विष्णु को क्यों श्राप दे दिया मुनि भगवान तो चराचर जगत के श्रद्धा हैं उनके द्वारा भृगु मुनि का कौन सा अप्रिय कार्य बन गया था जिससे मुनि कुपित हो गए और भगवान विष्णु को जिन्हें सभी देवता नमस्कार करते हैं श्राप देने में उन्होंने कुछ भी संकोच नहीं किया राज जी कहते हैं राजन भृगु जी ने जो श्राप दे दिया उसका कारण बतलाता हूँ सुनो प्राचीन समय की बात है हिरण्यकश्यपु नाम का एक राजा था कश्यप जी उनके पिता थे उस समय जब कभी भी दैत्यों के साथ देवताओं का परस्पर संघर्ष छिड़ जाया करता था और कुछ आरंभ हो जाने पर सारे जगत में खलबली मच जाती थी हिरण्यकश्यपु के मर जाने पर प्रहलाद उत्तराधिकारी राजा हुए उनके साथ ही इंद्र की भयंकर लड़ाई आरंभ हो गई राजन पूरे सौ वर्षों तक युद्ध होता रहा। उसे देखकर लोग आश्चर्य मानने लगे। देवताओं ने इतनी तत्परता के साथ युद्ध किया कि प्रहलाद को हार जाना पड़ा उस समय प्रहलाद के मन में सहज ही बड़ा विचार हुआ सनातन धर्म की विशेषता उनकी समझ में आ गई अतएव राजन विरोचन कुमार बलि को राज्य पर अभिषिक्त करके वे स्वयं तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए राज्य पाने पर श्रीमान बलि का भी देवताओं के साथ वही विरोध हो गया कुछ समय के बाद फिर अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया देवताओं एवं अमित तेजस्वी इंद्र के पराक्रम से इस बार भी दैत्यों की हार हो गई राजन उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत कर दिया था हार जाने पर वे सभी दैत्य शुक्राचार्य की शरण में गए और बोले ब्रह्मण्ड आप ऐसे प्रतापी होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं भगवन, आप मंत्र के प्रकांड विद्वान हैं आप हमारे सहायक न हुए तो धरातल पर हम नहीं रह सकते हमें विवश होकर पाताल में जाना पड़ेगा व्यास जी कहते हैं मुनिवर शुक्राचार्य बड़े दयालु पुरुष थे दैत्यों के कहने पर उन्होंने उत्तर दिया दैत्यों डरो मत मैं अपने तेज से तुम्हारे लिए यहाँ रहने की व्यवस्था कर दूंगा मंत्रों और औषधियों से मैं निरंतर तुम्हारी सहायता करूंगा तुम मन में उत्साह बनाए रखो निश्चिंत हो जाओ व्यास जी कहते हैं तदनंतर शुक्राचार्य का सहारा पाकर दैत्य निर्भय हो गए गुप्तचरों ने यह निश्चित समाचार देवताओं के पास पहुँचा दिया यह सुनकर सभी देवता इंद्र के साथ आपस में विचार करने लगे शुक्राचार्य के मंत्र में महान शक्ति है यह समझकर देवताओं के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई उन्होंने परस्पर विचार किया जब तक दैत्य मंत्र का बल पाकर हमारी शक्ति का ह्रास करने में लगे उसके पहले ही हम युद्ध करने में तत्पर हो जाएं और उन्हें हठपूर्वक मारकर जो बच्चे खुचे रहे उनको पाताल भेज दें जो राय करने के बाद देवताओं ने शस्त्र उठा लिए और क्रोध में उबल दैत्यों पर चढ़ाई कर दी इंद्र के आज्ञा पाकर देवता दैत्यों पर टूट पड़े भीषण के हृदय में महान आतंक छा गया वे भय से घबरा उठे तब उन्होंने शुक्राचार्य की शरण ली और हमारी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए यह बार बार कहने लगे यद्यपि दैत्यों में भी अपार बल था फिर भी उस समय वे देवताओं द्वारा महान कष्ट भोग रहे थे उनकी दुर्दशा देख शुक्राचार्य ने कहा डरो मत मंत्र और औषधि के बल से शुक्राचार्य सब कुछ कर सकते थे अतएव उन्हें देखते ही समस्त देव समुदाय दैत्यों को छोड़कर भाग चला